अवसा नहीं है तो उसी ज्ञान के द्वारा आवरण निवृत्त नहीं होगी ये कहा गया है न चाह आवरण चिट्ठी दृष्ट्य तभी स्वीकृतम आवरणम ये तो आशंका यदि आवरण चिट्ठी आवरण निवृत्त नहीं होगी तो फिर आत्मा में आवरण स्वीकार किया गया आवरण है वास्तव ऐसा संक्रमण से उसका उत्तर <coughs> अलब्धा वर्ण सर्वे धर्म प्रकृतिर्मला अलब्धे आदो बुद्धा तथा मुक्ता बुद्ध्य आद बुद्धास्त मुक्ता बुद्ध्यकृति सर्वे धर्मा धर्म आवरण प्रकृतिर्मला आदू बुद्ध तथा मुक्ता सर्वे धर्मा सर्वे आत्मा अलब्ध आवरण अलब्ध आवरण ये ते अलब्धाव आवरण वास्तव प्रकृतिर्मला प्रकृतिया निर्मला प्रभाव मल अज्ञान आदि मल रही था। आदु बुद्धा प्रकाश प्रारंभ से स्वयं प्रकाश रात्र है तथा मुक्त है बंधही वास्तव बुद्ध्यंते नायका बुध्यंते नायक है ऐसे कहते व्यवहार करते बुद्धतर् कथम आशंक्य बोधन शक्तिमत्वादी बुद्धित्व ज्ञातृत्व वास्तव नहीं <t walls> बोध काश्रय ज्ञान का आश्रय है तो बुद्धा बनेगा उसमें कोई धर्म नहीं है बुद्धित्व में भी वास्तव नहीं है बोधन शक्ति मतवाद ज्ञान शक्ति मतवाद उसमें ज्ञान शक्ति ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूपम से बुद्धिदेषे कहा जाता है शंकोत्तर श्लोकमता शंका का उत्तर से भगवान अवतरण करते हैं तवरणचि नास्ती अभीभव तरी धर्माण आवरण तमाम भेदवादीना आवरणचिं नास्ती पूर्वश्लोक में कहा कि आवरण नहीं होती क्योंकि ज्ञान असंग नहीं भेद सत्य तो बुद्धि करने वाले जैसे उनके आवरण निवृत्त नहीं से कहने वाले आपके मत के अनुसार वेदांति मत में विश्व सिद्धांत धर्मान को तभी धर्म में आत्मा में आवरण माना गया निवृत्त नहीं होते तो मतलब आवरण वास्तव है शंका है उसका उत्तर उसे लोगों ने तो चले वास्तव आवरण है ही नहीं अलवता आवरण ठीक है अवद अवद्या आवरण सिद्ध्य तत्वदृष्ट्याजस्त अभीदृष्ट ही आवरण अविद्यापा आवरण अज्ञानी के दृष्टि से तत्वृष्ट वास्तव आवरण है अलब्धाव अलब्धप्राप्त आवर्ण अविद्याबंधनमेशा ते धर्म अलब्धवरण बंधनरिता आवरण प्राप्त अविद्याबंधन स्मेह यहाँ आत्मा ते धर्म आत्मा अलौधारणगतः बंधन वास्तव प्रकृति निर्मला प्रकृति प्रकृत्यागत स्वभाव स्वभाव स्वभाव ही शुद्ध है आदो बुद्ध तथा मुक्ता आदि पहले से बुद्ध ज्ञान भी कर मुक्त मुक्त हेतु कथनाथ विशेष मंत्री आदो बुद्धा तथा मुक्ता प्रकृति निर्मला प्रकृति निर्मला आदो बुद्धा तथा मुक्ता ये तीनों विशेषण अलब्ध धारण के लिए विशेषण से हेतु ये अलग धारण के लिए हेतु कथन करने के लिए तीनों विशेषण है आवरण नहीं क्यों क्योंकि प्रकृति निर्मला है आदो बुद्धा तथा मुक्ता ये तीन विशेषण है यस्त्यशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव निशुद्धस्वरूप बुद्ध मुक्तस्वभाव नि शुद्ध है प्रकृतिर्मल का तो निशुद्ध आदो बुद्ध ये बुद्ध है तथा मुक्ता तीन विशेषण है प्रकृतिर्मला आदो बुद्ध तथा मुक्ता प्रकृति निर्मला कार्य किया नित्य शुद्ध स्वभावतः शुद्ध है आदो बुद्ध है बुद्ध ज्ञान स्वरूप सदैव ज्ञान स्वरूप और मुक्त स्वभाविक तथा मुक्ता है तीनों विचार होने से आवरण बंधन आत्मा में ही नहीं तस्माद बंधन रहितायति है पूर्व संबंध इसलिए बंधन रहित पूर्व में जो कहा बंधन रहता उसके साथ संबंध तो अन्वय करना आत्मनो युर्थ स्वभावत्व बुद्धित्व तो न सिद्धति ये आक्षिपति आत्मा यदि ऐसे स्वभाव है आवरण है ही नहीं नित्य मुक्त स्वभाव है शुद्ध स्वरूप तो उसमें बुद्धित्व तो धर्म भी सिद्ध नहीं होगा करता है पूर्व यद्यव कथरी बुद्धियंथ की उच्य तो बुद्धियंत इसे कैसे कहते ज्ञानाश्रे तो कैसे आत्मा में होगा उच्य बु, है उत्तर पादाण उत्तरम चतुर्थ पद बुद्ध्य नायक उत्तर देते उच्य नायका स्वामीन सो बोध ज्ञात समय ज्ञानी बोधशक्तिमत स्वभा बोधज्ञानशक्तिमतस्वभा ठीक है मुख्य एवं क्रियाकर्ता रूप प्रकृति प्रत्याभ्याम अविधेय बुद्धित्व बोध क्रिया है उसका कर्ता है नीचो त्रिच प्रत्यय कर्तरी होता है कर्तरी कृत्य तो बोध क्रिया का कर्ता है क्रिया और कर्ता दोनों मुख्य होना चाहिए प्रकृति प्रत्याम अविधेय कहना चाहिए आशंका से करते हैं वस्तुतः बोध कर्तृत्व नहीं बोध स्वरूप ही बोध शक्तिमत स्वभाव सर्व ज्ञान स्वरूप नि, नियम नियमम उदाहरणाभ्याम निरस्य मुख्य ही होगा क्रिया और कर्ता इसके नियम को उदाहरण के द्वारा निराश करते हैं यथा नित्य प्रकाश स्वरूपों की सविता प्रकाश है तो ये तो नित्य प्रकाश स्वरूप प्रकाशते कहते हैं इसी प्रकार नित्य बोध स्वरूप बुद्धिंत ऐसे कहा जाता है ज्ञान का आश्रय कुछ नहीं सूर्य उससे अतिरिक्त तो कोई प्रकाश उसे यथबा नित्य निवृत्त नित्य में शैला पर्वता कते पर्वता गति निवृत हो गतिवृत् गमन होकर गमन बंद हो गया तो गति की निवृत्ति हुई पहले गमन हो आगे गति की निवृत्ति वस्तु तो सात का प्रयोग होना चाहिए किंतु वस्तु तो उसमें गमन नहीं है नित्य गति है नित्य निवृत्ता है गति ये शान पर्वता नाम तर्वता नित्य निवृत्तगत है उनकी गति नित्य निवृत्त कभी गति ही नहीं नित्य में वो शैला है तिठंती है इसे कहा जाता है गति निवृत्ति वास्तव नहीं है गौण प्रयोग गति हैई नहीं की गति पैल हुई बाद में नष्ट हुआ ये नहीं जिसे कहा जाता है इसी प्रकार बुद्धित्व धर्म बोध क्रिया का आश्रय होगा करता होगा आत्मा ऐसा नहीं स्वयं बोध स्वर्गे ज्ञान स्वर्ग तो, तो बुद्धित्व इसे कौन होगी किमित मुख्य बुद्धित्व संभावित तदेव निष्टन इतिहास फिर शंका मुख्य बुद्धित्व जिस संभव है बोध आश्रय तो ज्ञान आश्रय संभव है न है कि लोग मानते आत्मा ज्ञान का आश्रय परमात्मा होता है इसमें ज्ञान उत्पन्न होता है मुख्य ज्ञान क्रिया का आश्रय होता है ये भी संभव होता है तदेव निष्टम मुख्य बुद्धित्वम का तस्मा न इष्टम इष्टम क्यों नहीं ऐसा संक्रमण से ज्ञान से विद्वत दृष्टि संबंध असंभवाद इतिहास ज्ञान का विषय के साथ संबंध होता नहीं विद्वत् दृष्टि विषय ज्ञान में सब विषय होता है सभी से सब सभी से विषय सम्बद्ध ज्ञान का होगा किन्तु यह स्वरूप होता ज्ञान निर्विषय निर्विषय अनु ज्ञान के साथ संबंध नहीं होता है दृष्टिया विषय संबंध अत्यंत विद्वदृष्ट संबंध नहीं होता विषय के साथ ज्ञान का। ये काम ते नहीं बुद्ध ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं ज्ञानं बुद्धस्य सर्वे सर्वे न भाषितम् धर्मेशुतायि ज्ञान धर्मेशय ना ज्ञानम नैतदुन भाषित ज्ञान ज्ञान धर्मुताये धर्मस्था ज्ञानम नईतुन भाषितम् बुद्धस्य बुद्ध बुद्धस्य बुद्धि ज्ञान धर्मेश नहि क्रमते सर्वे धर्मा तथा ज्ञान एक बुद्धेर न भाषित बुद्ध ज्ञान विदुष तयिन तायी तानपालते धा वाला संतान विस्तार ताइ तो विस्तार वाले व्यापक आकाश सदृश व्यापक से बुद्ध से विदुष विद्वान तो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है सर्वव्यापक ज्ञान ऐसे ज्ञान विद्वान का जो ज्ञान है स्वरूपभूत ज्ञान विद्वत जब ब्रह्म अहमअ ब्रह्म ज्ञान हो जाता है आवरण निवृत्ति होने पर वो ब्रह्मस्वरूप है वही ज्ञान है तसे ज्ञान स्वभूत ज्ञान धर्म स्व नहीं क्रमते धर्म आत्मा स्व अपन से भिन्न नहीं ज्ञान से भिन्न किसी में भी ज्ञानम न क्रमते ज्ञान का संबंध नहीं होता जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है हम स्वीं ब्रह्म अद्वितीय उससे अतिरिक्त कुछ नहीं रहा ज्ञान भी उससे अतिरिक्त नहीं वो सब ब्रह्मस्वरूप हो जाता है वही ज्ञान स्वरूप स्वरूप होते तो ज्ञान उससे अतिरिक्त किसी में संबंध नहीं होता अतिरिक्त विषय रहता नहीं सर्वे धर्म तथा ज्ञान सब धर्म इस प्रकार विषय संबंध रहता ज्ञान तथा ज्ञान ज्ञान विषय विषय संबंध रहता है ऐसे निर्विषय ज्ञान शुद्ध नित्य ज्ञान स्वरूप ही विद्वान होता है नित्य स्वरूप ये तुद्धे तो न भाषित गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहाथ्या तो सिद्ध करने के लिए तो अद्वितीय, अद्वैत है किंतु शून्य कहते हैं एक नित्य वस्तु नहीं मानते शून्य तुच्छ वास्तव मानते इसलिए है ना एक नाचित ये नहीं कहा कोई कोई कहते कि भगवान गौड़ पदाचार्य बौद्ध सिद्धांत पसंद करते कि बौद्ध सिद्धांत से भी नित्य स्वरूप कुछ नहीं मानते नित्य ज्ञान मुख्यतः शून्यवादी और योगाचार तेक्षणिक विज्ञान है ये तो नित्य विज्ञान है नित्य ज्ञान स्वरूप है असंग निर्विषय ज्ञान है और निर्विषय विज्ञान बाद भी एक मानते हैं आलय विज्ञान किन्नी के मानते ये नित्य विज्ञान है विषय संबंध रही था बहुतों लोग भी प्रपंच मिथ्या तो कहते हैं ज्ञान का भी वर्त है योगाचार मत के अनुसार और माध्यमिक मत के अनुसार शून्य का भी है प्रपंच शून्य ही तत्व कहते हैं ऐसे असत्य तुच्छ वस्तु को मानते हैं <laughs> तो आकाशवत क्रिया समवायगा मुख्यमंबिव अलमित जीव तो ब्रह्मस्वरूप अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुत से व्यापक विभु जीव भी व्यापक स्वरूप उपाधिक तो भेद को लेकर बहुचन प्रयोग किया जाता है पहले बार बार कहा गया है आकाशवत क्रिया समय जो विभु व्यापक है उसमें क्रिया नहीं होती है जैसे आकाश नो आकाश को विभु मानते हैं निष्क्रिय आकाश में क्रिया नहीं होती गमन आदि क्रिया चवन आदि क्रिया नहीं होती विभू में इसी प्रकार अपना सबू व्यापक है क्रिया संबंध नहीं उनसे न मुख्य बुद्धित्व तो बोधाश्रित तो बोध रूप क्रिया का संबंध नहीं हो सकता है मुख्यम बुद्धिचं सिद्धुम अलम सिद्ध नही उत सर्वे धर्म तथा ज्ञान विशेष संबंध रही है सवात्मा सबके ज्ञान सर्वोज्ञान विषय संबंध रही है ज्ञान मत पारि त्रवंत्रे कल सौगत मतम भगवता भी वो मानते क्षणिक उसमें ज्ञान ती ज्ञटपटा दी जितने ज्ञान काकर आकार ज्ञान में सब कल्पित है योगाचार मते, मते यस, तो सन्ती मत सावर्त हो किल ज्ञान का ही विवर्त तो सब किसी योगाचार मत में यदि सौगत मतमे भगवता भी संग्रहित तो, बौद्ध मत भी अपने संग्रह है ऐसा संग्रहण से कहते हैं ज्ञान तथा ज्ञान ज्ञान भी जैसे धर्म आत्मा से ज्ञान भी विशेष संबंध रहता है शुद्ध है नित्य बुद्धि न भाषित तूर्वाधाक्षरा व्याक में श्लोक के पूर्वार्धर की व्याख्या करते नाष्यकार यस्मा न ही क्रमते बुद्ध से बुद्ध से ज्ञानी परमादर्शन ज्ञान न ही तुद्धे नो बुद्ध है गौतम बुद्ध पढ़ले जो न ही बुद्ध से ज्ञा परशन ज्ञान विषयांतर से धर्मेश अन्य से भिन्न किसी धर्म में संबंध नहीं होता है विद्वान ब्रह्मस्वरूप होता है उससे भिन्न कोई विषय नहीं रहता है विषयांतरिक स्वयं विषय नहीं स्व भिन्न कोई विषय नहीं धर्मेश धर्म संस्थम सवितरी व प्रभा प्रभा सूर्य में जैसे प्रकाश है धर्म धर्म सम्य धर्म धर्मसत्तम उसका अर्थ किया स्वमय प्रतिष्ठितम अपने स्वरूप में स्थित ज्ञान स्वरूप हो तो विद्वान का विद्वान ब्रह्म स्वरूप उसका स्वरूप हो तो ज्ञान स्वरूप है।, भिद्वान तो है जैसे सभी, सभी तरी व प्रभा सूर्य में जैसे प्रकाश है जैसे विद्वान का ज्ञान तत्स्वरूप तो है तत्ज्ञान तो बुद्ध परमात्मा दृष्टि ज्ञानम न ही क्रमते धर्मेशु। किसी विषय में संबंध नहीं होता है बुद्ध से के विशेषण दिया श्लोक में ताई न्थदर्शि न्ञान तषयंतरी क्रमते पर ब्रह्मज्ञानी का जो ज्ञान स्वरूपवती ज्ञान विषयांतरी न क्रमते कि सवितरी प्रकाशवद आत्मनिव प्रतिष्ठित तो जैसे प्रकार से ज्ञान आत्मिस्थित है जस्म दृष्य थे, थे तस्मा नस्मिन मुख्यम बुद्धित्व से तुम इसलिए मुख्य बुद्धि बुद्धित्व आत्मा नहीं हुआ परमार्थ दर्शन विशेषण ताई न ज्ञानी को कहा ताई न तद व्यास्य उसका व्याख्यान करते हैं तायो अस्य अस्थिति ताई अतन हो गया ताए सबसे ताय वाला ता तार्थ संतान सम्यक तनु विस्तार से गयकर से तान बनेगा सम्यक विस्तार वाले ज्ञान उसका अर्थ निरंतर से आकाशकल्प से तेर को ताय आकाश आकाशतुल्य निरंतर सर्व सर्वव्यापक है सर्वात्मक से सर्व क्या के अव्यवहित है किसके साथ व्यवधान नहीं आकाश कल्प है विद्वान क्योंकि ब्रह्मस्वरूप पूजावतः वज्ञावत वा, तो प्रज्ञा वा तो सर्वे तर अथवाही ना यह सब पूजा वाला तार्थ पूजा अथवा ज्ञान इस अर्थ इसका पूजावतः विदुष ज्ञानी प्रज्ञावत वा तो प्रज्ञा वाले ज्ञानी का ज्ञान नहीं तो क्रमते विषय के साथ संबंध नहीं होता है आत्मनो मुख्य स्थिति में बुद्धित्व बुद्धित्व से बुद्रित्तस, अभाव हेतुअर्मा आत्मा में मुख्य बुद्धित्व तो नहीं इसमें दूसरे हेतु कहते सर्वे धर्मां तथा तो ज्ञान सर्वे धर्मा का आत्मा आ सर्वे आत्मा तथा तो ज्ञान बधेव आकाश कल्पत्व न क्रमते सर्वे धर्मा तथा तो उसी प्रकार विशेष संबंध रहते जैसे ज्ञानी का आत्मा है जैसे सर्वे धर्म सब आत्मा तथा तो का था ज्ञान बधेव ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान आकाश पे, असंगे विषय संबंध रही है इस तरह सब आत्मा भी नक्रम के अर्थांतर किसी विषय के साथ संबंध है का प्रकरण आद उतमें किमच्य प्रकरण के आदि में कहा था आकाशकल क्यों कहते हैं संक्राम से कहते हैं यद आद उपन्यस्त ज्ञान न प्रथम श्लोक है चतुर्थ प्रकरण का जो पहले कहा गया है तकाशकल तो से ही न बुद्ध से तदन्य आकाशकल्पम ज्ञानम न क्रमते कोचिते अर्थात ऐसे कहा गया पहले कहा गया था तदीद उपस तद जो आदि में कहा गया था ये अधिक जोड़ना करना तदिद यह दादु तद यह यद आदि उपन्यसम ज्ञान आकाशकल इत्यादि यह उपस उपस्ना। इसका उपसार किया गया क्रमते नहीं इत्यादि रक्षार्थम उपसंगति क्रमते न ही बुद्ध से ज्ञान तई न पूर्वाधक उपचार मैसे आकाशकल्प से ही नाई विद्वान का विशेषण आकाशतुल्य निरतरव निरंतर से ज्ञानी ज्ञानिका ज्ञानम न क्रमते तदनन्य ज्ञानी वस्वे स्वरूप से भिन्न ज्ञानी तदनन्यवाद आकाशपकल्प ज्ञान आकाशतुल्य ज्ञान पक है वृत्ति ज्ञान है उसे अज्ञान का निवृत्ति हो जाती है अस्वरूप ज्ञान है वही ज्ञान वास्तव नित्य है वो ज्ञान इसे नहीं है और ब्रह्मस्वरूप है कल्प ज्ञानम न क्रमते क्वचित भी अर्थात किसी विषय में संबंध नहीं होता है सर्वे धर्म तथा तो ज्ञान तथा तो धर्मा इसी प्रकार जिस प्रकार विद्वान का ज्ञान विशेष संबंध रही सर्वे धर्म तथा तथा धर्म भी सब आत्मा भी इस प्रकार सर्वे धर्म तथा अर्थ निगम है इस प्रकार सब आत्मा भी विशेषांगरहित व्यापक धर्म न क्रमते क्वचिदी विशेष तथा धर्म क्वचिद न क्रमते किसी विषय के साथ संबंध नहीं होते तथाच न आत्मनि मुख्यम बुद्धिव किंतु इति यदि प्रकृत इति शब्द तथा धर्म भाष्य में दिहा है आत्मा में मुख्य बुद्धित्व नहीं है बोधाश्रय तो नहीं, तो नहीं। कि गौण जैसे सूर्य नित्य प्रकाश रूप न बढ़े प्रकाशते कहते उसे तो प्रकाशकर्तृत्व तो कुछ नहीं नित्य प्रकाश रूप है इसी प्रकार आत्म ज्ञान स्वरूपे ब्रह्म। ब्रह्मस्वरूप फिर भी उसमें बुद्धिये प्रयोग किया जाता है गौण प्रयोग है ज्ञाश तेनाली पुर्वा से तात्पर्य आह श्लोक कि पूर्वाध का तात्पर्य क्रम तेनालीराम ज्ञान निकर्वाधे उसका तात्पर्य भाष्य में आकाशमेव अचलम अविक्रियम निरवय निदितम असंगम अदृश्यम अग्राह्यम असन्याद्यतीत ब्रह्मात्मत ब्रह्म अभिन्न आत्म तत्व आकाशमेव अचलन आकाश जैसे अचल रहित है स्थायी स्थिर है कुटस्थ अविक्रियम विक्रिया रहित विकार जन्मादिविकास निरव अवय नहीं नए के लोग मानते हैं नित्यम आकाश सदृश आकाश को नित्य मानते हैं नये के लोग वैज्ञानिक के लोग नृत्य अद्वितीय वह अद्वित है असंगम अदृश्यम ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं अग्राह्यम कर्मेन्द्र का विषय नहीं असन आदि अतीतम क्षेत्र पिता से अधिधर्म नहीं द्रष्टुर्दृष्टि विपरी लोग दृष्टा की जो स्वरूपभुत्र दृष्टि उसका विनाश नहीं होता इसलिए नित्य नि ठीका ज्ञानमचर्व धर्म तथा ज्ञान बुद्ध बुद्धे न भाषित ज्ञान जे ग्ञात्री भेदरहित परम तत्व अद्वयम् इतत् न बुद्धे नासी ज्ञान ज्ञात्रि का भेद व्यवहार में होता है परमा प्रमाण प्रमेय ये परमार्थ तत्व तो अब दे तो ये भेद रहित है जब हम सिम ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उस तो समय मैं ज्ञाता हूँ ब्रह्म ज्ञानी में हूँ ज्ञ मेरा ब्रह्म है अब मुझे में में ज्ञान है ऐसे भाव होता है हमसीम ब्रह्म ब्रह्म से अति कुछ तो नहीं ज्ञान ब्रह्म एक हो जाता है और ज्ञाता भी उस समय ब्रह्म अपने को मानता है जो ज्ञ ब्रह्म है वही ज्ञान वही ज्ञाता है अतः अर्थात ज्ञाता ज्ञान ज्ञान तीनों भेद साम करके एक अद्वतीय ब्रह्म ही रहता है बस ब्रह्म न ब्रह्म से तो कुछ नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेद त्रिपुटरहित ये पर अदय एक न बुद्धे नाषित ये बुद्धि बुद्ध बुद्धने नहीं कहा यद्यपि बाह्याराकरण ज्ञानम से अवय वस्तु सामीप्य उतने तो कह बुद्ध ज्ञान बाह्य अर्थ निराकरण बाह्य अर्थ नहीं युगाचार्यवादी कहते ज्ञान क्षेत्र विषय नहीं है ज्ञान का विवर्त है और माध्यमिक कहते शून्य क्षेत्र कुछ नहीं अर्थात बाह्य वस्तु है ही नहीं <coughs> माध्यमिक युगाचार्य दोनों मत में बाह्य वस्तु है ही नहीं और दो मतों का है वैभाषिक स्वतांत्रिक और बाह्य वस्तु मानते वो भी ऐसे कहा गया है मुख्य शून्यवादी इसमें समझ में नहीं आएगा तो विज्ञानवादी जो बाह्यता तो नहीं मानते उसके बाद वो बुद्धि